के ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रद्ध संसार में आज प्रस्तुत है केशव जी जयराम राठौड़ के गुजराती कहानी संग्रह में से एक कहानी भाभी के हाथ की रोटियां का हिंदी अनुवाद बरसों बरसो पहले, पहले, पहले की बात यानि, यानि कि सतयुग द्वापर या त्रेता युग की यह बात, बात नहीं है इसी कलयुग की, की, की लगभग सौ वर्ष पहले, पहले, पहले की ही यह बात है दो भाई बड़े भाई का नाम रामजी और छोटे का नाम जयराम बिहार के चक्रधरपुर के घने जंगलों में दोनों भाई कड़िया का काम करते मुझे शायद आज की पीढ़ी को कड़िया का अर्थ भी समझाना होगा। आज के समान ऑर्डर दिया और ईट का ढेर लग जाए ऐसा वो जमाना नहीं था पत्थरों के ऊंचे टीलों में से हथौड़े छेनी की मदद से पत्थर निकाले जाते और फिर, फिर उन पत्थरों को आकार देकर उनसे सड़क या मकान बनाए जाते रेलवे के पुल बनाने का काम किया जाता ऐसे पत्थरों को आकार देना और फिर उन्हें मकान या पुल बनाने के लिए उपयोग करने वाले कारीगरों को कड़िया कहा जाता ये दोनों भाई ऐसे ही कारीगर थे मूल वतन कच्छ छोडकर कर नौ नौ वर्षो ऐसी ऐसे जंगलों में पसीना बहाकर दो पैसे कमाते थे एक जगह काम पूरा होता कि बंजारों की तरह 10-12 भाइयों की टुकड़ी दूसरी जगह काम खोजने के लिए निकल पड़ती दोनों भाइयों की पत्नियां कच्छ में ही सासू माँ की सेवा और छोटी मोटी मजदूरी कर घर का खर्च निकालने की जद्दोजहद करती थी आठ दस वर्षों से उन्होंने अपने अपने पति के चेहरे भी नहीं देखे थे आसपास के गांव में कोई परदेस से आता तो रैया माँ लकड़ी टेकते हुए उस गांव में पहुंचती और पूछती बेटे मेरे रामजी और जयराम की कोई समाचार है उस बेचारी की नजर में तो परदेश सत्तर पचहत्तर गांव दूर कोई मुल्क था जहां उसके जिगर के टुकड़े पेट काट परिश्रम कर रहे थे कभी जवाब मिलता माँ हम तो उस जगह काम नहीं करते हम तो दूसरी जगह काम करते है राम जी और जयराम काम करते हैं वह कितनी दूर है हम जहाँ काम करते हैं वहाँ से पाँच दिन का रास्ता होता है ओ बाप रे! ऐसा कहते हुए बूढ़ी अम्मा लाठी टेकते हुए वापस आ जाती कभी कोई ऐसा भी मिल जाता जो चक्रधरपुर के जंगलों में ही काम करता हाँ माँ दोनों भाई हम जहाँ काम करते, करते हैं, हैं उससे थोड़ी ही दूरी पर, पर काम करते, करते हैं, हैं। दोनों दो का ही काम अच्छा चल रहा है दो, दो पैसे मिल जाते हैं और और ये सुनकर उस बूढ़ी आंखों में खुशी चमक उठती जाकर वे दोनों बहुओं को खबर दे देती दोनों भाई अपने हाथों से रोटिया बनाकर खाते टूटे फूटे खपरेलों और घास फूस की बनी झोपड़ी और ऐसी ही उनकी हाथ से बनी बनाई रोटिया एक दिन बड़े भाई ने कहा जयराम अब तो काफी वर्ष हो गए हैं, हमें यहाँ हाथ से रोटिया बनाकर खाते हुए भगवान ने दो पैसे भी दिए है तो देश जाकर बहू को ले कब तक अपने हाथों से ही रोटियां बनाएंगे राम जी और जयराम अर्थात राम लखन की जोड़ी सभी इन भाइयों के बीच का स्नेह ईमानदारी की मजदूरी और सच्चाई देखते और कहते ईश्वर ने इन दोनों भाइयों के रूप में राम लखन बनकर फिर इस धरती पर जन्म लिया है राम जी की बात सुनकर जयराम ने कहा ठीक है भैया आप, आप कहो उस दिन यहाँ से निकलू कल ही रवाना हो जाओ ठीक है मैं कल ही जाता हूँ इस तरह जयराम कच्छ आया। कितने वर्षों में, पूरे नौ वर्षों में, गाँव की सरहद पर पहुँचते ही स्नेहियों संबंधियों और पुराने मित्रों को मिलते हुए बुजुर्गों के आशीर्वाद लेते हुए तीन चार घंटे में वह अपने घर पहुँचा तब रैया माने बेटे को अपने हृदय से लगा लिया भाभी ने भी दौड़कर देवर की अगुवाई की एक जोड़ी पत्नी की घूंघट की आड़ से उसे देखने का असफल प्रयास ही करती रह गई। मैं आपको यहाँ फिर से एक बार बता दू ये बात है आज से करीब सौ वर्ष पुरानी जब पति पत्नी का बुजुर्गो के सामने मिलना तो दूर देखने में ही मर्यादा का उल्लंघन होता था जब रैया माँ को इस बात का पता चला कि जयराम बाहर बरामदे में ही सो रहा है तब तक तीन दिन बीत चुके थे तब उन्होंने महसूस किया कि बेटा बहुत शर्मिला है चौथे दिन उन्होंने जयराम से कहा कि बाहर बरामदे में रात दिन पड़ा रहता है तो जाकर अपने कमरे में सोना इस तरह जयराम ने नौ वर्ष में अपने गांव आकर भी तीन दिन बाद अपनी पत्नी का मुंह देखा थोड़ा विचार कीजिए लखी की क्या दशा हुई होगी पति नौ साल बाद घर आया है उसके बाद भी घर में रहते हुए भी चार दिन बाद उसका चेहरा देखा था आज इस संयम और बुजुर्गों की मर्यादा को मुरखता कहा जाता है रात को पति की बगल में समाई लखी ने पूछा ऐसी शर्म नौ वर्ष में अपने घर आए, उसके बाद भी अपने कमरे तक आने में चार दिन लगा दिए। मैं तो कमरे में नहीं आया तू भी तो घर से बाहर नहीं निकली घूंघट से अपना चेहरा ही नहीं दिखाया और, और फिर, फिर सारे, सारे गीले शिकवे भूलकर दोनों एक, एक दूसरे में समा गए ऐसा आनंद का क्षण की स्वर्ग, स्वर्ग के देवताओं को भी ईर्ष्या होने लगे सात दिन बाद जयराम ने माँ से कहा माँ बड़े भैया ने मुझे भाभी को लेने भेजा है जो हाँ कहो तो भाभी को लेकर कल परदेश को रवाना हो जाओ इतनी जल्दी नौ वर्ष में तो तू आया है और अभी नौ दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। मेरे बिना भैया को बहुत तकलीफ होती होगी माँ सारा दिन सुबह से शाम काम ही काम फिर घर आने के बाद रोटियाँ टीपना जो सहमति दो तो अपने हाथों की रोटिया बंद कर अब भाभी के हाथों की रोटियाँ खाए माँ ने आग्रह कर बेटे को चार दिन और रोका पर लखी की हालत तो देखने लायक थी भाभी को ले जाओगे यह तो ठीक है पर मैंने क्या गलती की है नौ नौ वर्षों से राह देख रही हूँ कि आज आएंगे कल आएंगे ऐसा करते हुए बरसों बीत गए अब तो जाने की भी जल्दी कर रहे हो पगली तू नहीं समझेगी तू मेरे साथ आएगी तो यहाँ माँ की सेवा कौन करेगा माँ को अकेला छोड़कर जाया जा सकता है क्या लखी का खून सूख गया मुंह से एक शब्द निकला जयराम ने फिर उसे अपनी तरफ खींच लिया कहा देख अब दो पैसे कमा रहे हैं काम अच्छा चल रहा है अभी भाभी को ले जाता हूँ दो तीन सालों में वापस आकर तुझे और माँ को भी ले जाऊंगा सभी के खर्च एक साथ कैसे उठाऊं? लखी का मन भराया उसकी जेठानी की आंखें भर आई जब अपने सर पर पोटली रखकर वह देवर के साथ परदेश को रवाना हुई सास बहू ने बहती आंखों से दोनों को विदाई दी सातवें दिन वह परदेश आया जहां सभी काम करते थे शाम चार बजे नौ दस झोपड़ियों वाले गांव में दोनों आ पहुंचे। भाभी ने झोपड़ी के अंदर जाकर देखा ऐसा लगा मानो इस घर में इंसान नहीं कोई और ही रहता हो। सारी चीजें अस्त व्यस्त एक ओर मैले फटे कपड़ों का ढेर चूहों का इंतजार कर रहा था दूसरी ओर एक कोने में काई जमी हुई मटकी पड़ी थी दो तीन थाली एक गंजी मिट्टी का दवा दो तीन कपड़े की गुदड़िया यही था गृहस्थी का सामान बाहर आकर भाभी ने जयराम को झूले जैसी चारपाई पर लेटा देखा उसके खर्राटों की आवाज सुनकर भाभी को लगा भले सोए बेचारा थक गया है जड़ज चारपाई पर जयराम ऐसा सोया था मानो दंडल के गंदे पर आराम से सोया हुआ हुआ भाभी घर में चली गई। इसके बाद शुरू हो गई गृहस्थी को जमाने की जद्दोजह भाभी ने पहले तो घर का हुलिया बदलने के लिए सामान को व्यवस्थित किया बर्तन को माँज कर चमकाया कहीं से सुई धागा ढूंढकर फटे कपड़ों को सिया जयराम की आँख खुली तब तक दिन ढल चुका था आज तो बहुत नींद आई कहते हुए अंगड़ाई लेता हुआ वह खड़ा हुआ कि दूर से आठ नौ मजदूरों को आते देखा सबसे आगे शांत से उसके बड़े भाई रामजी चले आ रहे थे भाई को देखते ही जयराम ने पुकारा भाई रामजी ने भाई की पुकार सुनी, तुरंत ही अपने कदम तेज कर लिए और करीब दौड़ते हुए छोटे भाई को गले से लगा लिया सास के मजदूरों ने भाइयों के इस मिलन को राम भरत मिलाप की संज्ञा दिया लोग गदगद हो गए जयराम ने अपने आप को भाई की जकड़ से मुक्त कराते हुए बड़े भाई का चरण स्पर्श किया माँ कैसी है जयराम बहुत अच्छी है भैया मुझे तो ऐसा लग रहा था की माँ कमजोर हो गई होगी लेकिन अभी तो उनका शरीर अच्छा है लगता है दोनों बहुओं ने माँ की अच्छी सेवा की है सच कह रहे हो भैया माँ भी ठीक ऐसा ही कह रही थी और अपने सामने वाले लधा महाराज वो कैसे हैं? वो तो गए भैया दो साल पहले ही निकल गए क्या कहा दो साल पहले ही निकल गए यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है राम जी ने निश्वास लेते हुए कहा और फिर, फिर पूछा अच्छा ये बताओ जीवन दादा कैसे हैं वो तो है ना या फिर वो भी निकल गए भैया अभी 10 वर्ष तक दादा जाने वाले नहीं हैं अच्छा अच्छा गांव में तो ऐसे 8-10 बुजुर्ग हों तो गांव की एक तरह से रखवाली हो जाती है और भैया वो लधी माँ भी गई समय पर उनके बेटे भी नहीं पहुँच पाए गाँव वालों ने ही मिलकर सब निपटाया हाय राम राम जी के मुंह से अनाया ऐसी निकल पड़ा कितनों के मरने की खबर लाया है ऋतु इसके बाद बातों का सिलसिला काफी समय तक चलता रहा राम जी भाई अपने छोटे भाई से गाँव के एक एक व्यक्ति का हाल चाल जानते रहे बहुत देर बाद जयराम ने कहा भैया आपने सबके समाचार तो पूछ ली पर मेरी भाभी का समाचार नहीं पूछा राम जी को हंसी आ गई थोड़ी देर बाद बोला पगले तेरी भाभी तो बहुत खुश होगी उसके बारे में क्या पूछू क्यों पूछा नहीं जा सकता है क्या पागल तेरी भाभी को यदि कुछ हुआ होता तो तू तो तो मेरे पूछे बगैर ही बता देता तूने उसके बारे में कुछ नहीं बताया तो मैं समझ गया वह तो ठीक ही होगी जयराम को हंसी आ गई, जोर से उसने आवाज लगाई भाभी देखो तू सही कौन आया है अब अचंभित होने की बारी राम जी की थी क्या कहा तूने भाभी हाँ भाभी मेरी भाभी जयराम ने दृढ़ता से कहा दरवाजे पर देखा तो हाथ में झाड़ू लिए भाभी खड़ी थी भाभी मेरे भाई के पैर तो छु नौ वर्षों बाद मिल रहे हो पर राम जी के आगे तो पूरी दुनिया ही घूमने लगी भाभी तेरी भाभी यहाँ कैसे ये सामने ही तो है देखो ना भैया जयराम हंसता ही रहा और भाभी झाड़ू एक तरफ रखते हुए दोनों भाइयों की ओर पढ़ी क्या कहा था और क्या कर डाला मूर्ख राम जी मन ही मन अपनी पत्नी को देखते ही रह गया भज्जी अपने पति की चरण धूली सर पर लगाने के लिए आगे बढ़ी यह देखकर कर राम जी ने अपने पाँव पीछे खींच लिए सामने देखा तो उसका छोटा भाई अपनी हंसी को रोकने का प्रयास कर रहा था एकाएक एक, एक रामजी गुस्से से लाल पीला हो गया गरज कर बोला जयराम ये तूने क्या किया तुझे तेरी ते भाभी को लेने के लिए किसने भेजा था मैंने नहीं कहा था कि बहू को लेकर आना अपनी भाभी को लेकर क्यों आया बच्ची भाभी तो सक्ते में आ गई दो घंटे पहले ही तो वह यहाँ आई थी अभी तो केवल पति का चेहरा ही देख पाई की अचानक ये क्या हो गया वह कभी पति की तरफ तो कभी देवर की तरफ देखती ही रह गई। उधर जयराम तो हसी के मारे लोट पोट होता चला गया भाई के गुस्से की मानो उसे परवाह ही नहीं थी हंसते हंसते उसने भैया को जवाब दिया भाई नौ वर्षों में आपको अपनी बहू के यानी कि मेरी पत्नी के हाथ की रोटियां खाने का मन हुआ तो मुझे भी मेरी भाभी के हाथों की रोटियां खाने का मन नहीं होता क्या मैं तो आपसे छोटा हूँ ना पहले आपकी इच्छा पूरी करूँ कि मेरी इच्छा अपनी भाभी को लाकर उनके हाथ की गरम गरम रोटियां खाने की मैंने अपनी इच्छा पूरी की है तो इसमें नाराज होने की कौन सी बात है बला? पहले इच्छा छोटे भाई की या बड़े भाई भी को अब सारा माजरा समझ में आया जयराम उनके करीब आया भाभी का हाथ पकड़कर वह बड़े भाई के पास आया और कहने लगा भाभी एक बार फिर से भैया की चरणों की धूल लो और उसका टीका मेरे माथे पर लगाओ आज मैं धन्य हो गया और उसके बाद राम जी ने जयराम को अपने बाहुपाश में जकड़ लिया दोनों भाइयों के इस अनोखे मिलन को देखकर किसी और को ईर्ष्या न हो इसलिए सूरज ने अपनी आंखें बंद कर धरती पर अंधेरे की चादर बिछा दी अभी आप सुन रहे थे केशव जी जयराम राठौड़ की गुजराती कहानी का हिंदी अनुवाद भाषांतर भारती परिमरी